शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता तदनंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले महर्षियों पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है लिंग तीन प्रकार के कहे गए हैं उत्तम मध्यम और अधम जो चार अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है इस तरह तीन प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा विलोम संस्कार कोई भी क्यों न हो वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मत से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे ब्राह्मणों महर्षियों अधिक कहने से क्या लाभ शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शुद्रो वापो मज पू पूजिएत सत्तम लिंगम तेन सादरम कि मुनय स्त्रीण तथान अतिषा शिवलिंगाचनेजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है वैदिक द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए अन्य मार्ग से नहीं यह भगवान शिव का कथन है दधीजी और गौतम आदि के श्राप से जिनका चित्त दत्त हो गया है उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती जो मनुष्य वेदों तथा तो स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता यो मर्त्यो लभेत इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्या पूजन करके उनकी त्रिभुवन मयी आठ मूर्तियों का भी वही पूजन करें पृथ्वी जल अपनी वायु आकाश सूर्य चंद्रमा तथा यजमान ये भगवान शंकर की आठ मूर्तियाँ कही गई हैं इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव तथा पशुपति इन नामों की भी अर्चना करें तदनंतर चंदन अक्षत और बिल्वपत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें ईशान नंदी चंड महाकाल भृंगी वृष स्कंद कपर्दीश्वर सोम तथा शुक्र ये दस शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि दसों दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधिपूर्वक ग्यारह रुद्रों की पूजा करें इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्री स्तोत्र का नाना प्रकार के स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है जिससे शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है उसी का आश्रय लेना चाहिए तात्पर्य कि शिवलिंग से जिस दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करें विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें इनके बिना नहीं मुनीश्वरों भगव शिव पूजन आरम्भ करते समय यदि भस्म न मिले मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए